कल्याण निधा कलिमलमथनम पा जो सपदि परिपद प्राप्त प्रस्थित सेश्रास्थन में पवन पीज धर्मद्रुम से प्रभवता भूत राम नाम रामना पीत नवघनश्यात सानंदम शुद्धरम शुद्ध श्री कृष्णम प्रकृते परम नमः कमल न भ नम कमलमा नम कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मण विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म देव आत्मबुद्धि प्रकाशम मुक्षुर वही शरण महम प्रपद्य भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर दीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा May you be in dar सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दो उद्देश्यों से प्रतिक्षण कर्म कर रहा है पहला उद्देश्य है दुख निवृत्ति दूसरा उद्देश्य है आनंद प्राप्ति हमारे यहां छह दर्शन शास्त्र हैं: वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पतंजलि, वैशेषिक इनमें पांच दर्शन दुख निवृत्ति का ही लक्ष्य बताते हैं केवल वेदांत दर्शन ऐसा है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है और लॉजिक से भी ये बात समझ में आती है कि आनंद प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति तो स्वयं हो जाएगी लेकिन दुख निवृत्ति होने पर आनंद प्राप्ति हो जाए ये कंपलसरी नहीं है दुख निवृत्ति का अनुभव आप लोगों को होता रहता है जैसे गहरी नींद में आप लोग सोते हैं या डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है मूर्छा का और ऑपरेशन करता है तो आपको दुख की फीलिंग नहीं होती लेकिन इन अवस्थाओं में आपको आनंद प्राप्ति नहीं होती क्योंकि आनंद प्राप्ति का भावार्थ यह है कि एक बार आनंद प्राप्त हो जाने के बाद वो सदा को प्राप्त हो जाता है फिर वो छिन नहीं सकता अर्थात आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता क्यों आनंद भगवान का स्वरूप है मैंने आप लोगों को वेदों के द्वारा बताया था आनंदो ब्रह्मे तेजाना आनंद और ब्रह्म भगवान ये पर्याय बाकी शब्द हैं और दुख ये माया का स्वरूप है तू तो जैसे भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता विलज्जमान या जस्य स्थात्मी भागवत कहती है दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का तेरहवा श्लोक माया परिमुखे भागवत दूसरे के सातवें अध्याय का सैतालीसवा श्लोक सामने नहीं आ सकती माया जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता ऐसे ही भगवान के सामने माया नहीं आ सकती ऐसे ही आनंद के सामने दुख नहीं आ सकता सदा पश्चंत सूर्य तष्णो परम पदम एक बार आनंद मिल जाने के बाद सदा को मिल जाता है सोष्णु के सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता वेद कहता है तो ये दोनों लक्ष्य आनंद प्राप्ति अथवा दुख निवृत्ति इनमें दुख निवृत्ति के लक्ष्य में दो बातें हैं एक तो टेम्परे दुख निवृत्ति और एक आत्यंतिक दुख निवृत्ति अर्थात सदा को दुख चला जाए तो सदा को दुख चला जाए ये तभी होगा जब भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि माया तभी जाएगी भगवान का चैलेंज है दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मा मे वजे प्रपद्यंते माया में ताम गीता सातवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक अर्थात केवल मेरी कृपा से माया जा सकती है किसी साधन से नहीं जा सकती और जब माया जाएगी तभी त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच क्लेष पंचकोष ये सब जाएंगे और तभी दुख भी सदा को जाएगा आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व हैं जिनके परिज्ञान की परमावश्यकता है एकज्ञे नित्य में वत्मसंस्तम नारद परिव्राजकोपनिषद नौवे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र श्वेता चतुरोपनिषद पहले अध्याय का बारहवा मंत्र यह मंत्र कह रहा है कि तीन तत्व हैं सनातन नित्य ब्रह्म जीव माया सदा से थे सदा रहेंगे आप कहेंगे माया भी सदा रहेगी तो फिर हमको परमानंद कैसे मिलेगा आपसे माया का छुटकारा मिल जाएगा माया शक्ति रहेगी औरों पर रहेगी माया नाम की शक्ति ये भगवान की शक्ति है भगवान की तीन शक्तियां प्रमुख हैं ये भी आपको बताया गया था पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो पराशक्ति तो उनकी अंतरंग है और जीव शक्ति हम लोग हैं और माया शक्ति जड़ है जिससे ये संसार बना है ये तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भगवान की ये दोनों शक्तियां हैं जीव माया इसलिए भगवान के आधीन रहती हैं सदा यानी भगवान की शक्ति से ही जीव में जीवत्व है और भगवान की शक्ति से ही जड़ माया चेतन की तरह काम करती है यह भी आपको डिटेल में बताया गया आगे आपको बताया गया कि उस भगवान परमात्मा ब्रह्म कुछ भी कह दो सुप्रीम पावर को प्राप्त करके ही यह जीव आनंदमय हो सकता है इस पर हावी माया जा सकती है और कोई मार्ग नहीं अतव उस परमात्मा को जानने के लिए हमने बड़ा लंबा चौड़ा वेदों शास्त्रों का अवलंब लेकर विचार विमर्श किया तो वेदों ने बताया कि वो हो ब्रह्म ओह भगवान हमारी इंद्रियों से मन से बुद्धि से परे है क्यों परे है इसलिए कि हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि मायिक हैं माया से बने हैं और भगवान दिव्य है ये तीन गुण के अंडर में है हमारी बुद्धि भगवान गुणातीत हैं, वो मायाधीश है और फिर वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के प्रेरक हैं प्रकाशक हैं तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती देखो इस लाइट से हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं हमसे लाइट प्रकाशित नहीं हो सकती हमारी सत्ता ही भगवान पर निर्भर है अगर भगवान हमको शक्ति न दे अंदर बैठकर तो ये जड़ इंद्रिया वर्क नहीं कर सकती आंख देखने का काम करती है कान सुनने का नासिका सुधने का ये सब वर्क <coughs> भगवान की शक्ति पाकर होता है मैंने यह भी बताया था कि एक बार देवताओं को अहंकार हो गया था वो केनो परिषद की कथा और भगवान ने उनके अहंकार को समाप्त करके उन्हें ज्ञान दिया कि तुम लोगों के पास जो बड़ी बड़ी शक्ति है ये मेरी दी हुई है अपनी शक्ति के बल पर तुम लोग न फूला करो अहंकार न किया करो और वेदों ने यह बताया कि इंद्रियां, मन बुद्धि ये सब जहां जाकर लौट आती हैं, वो एरिया माया का है गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानू भाई अस्तु तो वेदों ने कहा भगवान को कोई नहीं जान सकता हम निराश हुए तो भागवत के पास गए ये समस्त वेदों शास्त्रों का निष्कर्ष है भागवत ने अर्थो एम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदा मत सारे उपनिषदों का सार और वेदांत का भी सार है भागवत हमने कहा कि भाई ये हो सकता है हम लोग भगवान को नहीं जान सकते लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी जो ब्रह्मांड को बना देते हैं ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो जानते होंगे नहीं वो भी नहीं जानते आस्था योगम निपुण समातम नाध्य गत्मसंभव जब ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट हुआ तो उसने देखा मैं कहा से आया तो योग शक्ति के द्वारा उसने जानना चाहा उस तमल की नाल में घुस गया कि कहा जाती है ये नाल जहां से मैं आया हूं यानी भगवान की नाभी तक नहीं जा सका नहीं समझ सका दूसरे स्कंद के छठवें अध्याय का चौंतीसवां लोग तो ब्रह्मा ने कहा हम छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं हम उस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई बुद्धिमान ना था न होगा जिसने नथिंग से संसार बना दिया कुछ नहीं था सब कैसे बन गया सामान से सामान बनाना आज के वैज्ञानिकों का काम है बिना सामान के सामान बनाना ये कमाल ब्रह्मा ने किया वो ब्रह्मा कह रहा है ना हम न यूयम यृताम गतिम विदुर न बाम देवा कि मुता मोहित बुद्ध अस्पिधम चात्मसमं क्या नारद जी से कहते हैं अपने बेटे से नारद भी भगवान के अवतार हैं ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं है उनसे कह रहा है ब्रह्मा उस ब्रह्म को श्री कृष्ण को मैं नहीं जानता तुम भी नहीं जानते नारद और वो शंकर जी भी नहीं जानते और देवता लोग इंद्र कुबेर क्या जानेंगे बिचारे ये लोग अपनी अपनी बुद्धि को प्रकट करके कह देते हैं ये है भगवान जैसे किसी बहुत गहरे समुद्र को कोई नापने जाए उसके पास दो फुट का पैमाना है उसने डुबोया समुद्र में और उसने कहा समुद्र की गहराई दो फुट दूसरा आदमी गया उसके पास चार फुट का पैमाना था उसने समुद्र में डाला उसने कहा ए दो फुट कहने वाले तूने नहीं जाना समुद्र कितना गहरा है मैंने जान लिया चार फुट एक दस फुट का पैमाना ले गया तो तुम लोग तो अपने अपने पैमाना की नाप बता रहे हो समुद्र की गहराई तो कोई नहीं बता सका क्योंकि नीचे तक पैमाना गया ही नहीं तो ऐसे ही भगवान को बताने के लिए जब लोग चले तो जिसकी जितनी बुद्धि थी उतना बता दिया उसके आगे उसकी बुद्धि नहीं गई तो उसने कहा बस यही भगवान कि ब्रह्मा कह रहा है दूसरे हस्तकंद के छठे अध्याय का छत्तीसवा श्लोक हम बिरचो न ना कुमार नारद न ना ब्रह्मपुत्रा पुत्रा मुनया अब भगवान शंकर की सुन लो वो कह रहे हैं पार्वती से मैं भी नहीं जानता श्री कृष्ण को ओ ब्रह्मा भी नहीं जानते सनत सनत कुमार आज भी नहीं जानते जो सदा से ब्रह्मज्ञानी पैदा होते भृगु वगैरह भी नहीं जानते उसको कोई नहीं जान सकता छठे स्कंद के सत्रहवें अध्याय का बत्तीसवा श्लोक सहस्रांतिया योग विपक्या देवताओं के एक हजार वर्ष यानी हमारे तीन लाख साठ हजार वर्ष तक योग के द्वारा ब्रह्मा ने जानने का प्रयत्न किया श्री कृष्ण कौन है नहीं जान सका तीसरे स्कंद के छठे अध्याय का आप लोग जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था आप लोगों ने पढ़ा हो सुना हो तो गोचारण लीला में श्री कृष्ण गाय चराने गए थे तो एक दिन का ऐसा नाटक हुआ कि गाय चढ़ने लगी और ग्वाल बाल के साथ बैठकर भगवान कलेवा करने लगे खाने लगे आ, कोई हंस रहा है कोई ठिठोली कर रहा है कोई किसी का गस्सा छीन रहा कोई किसी पर लौट रहा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे गांव के और खाते जा रहे हैं उसी समय ब्रह्मा आया ब्रह्मा को किसी ने बताया कि तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आए हैं कहा ये नहीं हो सकता को खबर होती अच्छा मैं देखता हूं ये भगवान <laughs> ये छीन छीन कर रोटी खा रहा है लेकिन परीक्षा करना चाहिए परीक्षा विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है तो तमाम सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े यहां तक की बंसरी ये तमाम जो हथियार बच्चों के होते हैं लठिया वो सब गायब कर दिया उसने और ले जाकर छुपा दिया अब भगवान ढूंढ रहे वो सखा लोग कहाँ गए गाय कहा गई वो बछड़े कहा गए कुछ देर ढूंढने के बाद कहा अच्छा ये हमारे बेटे का कमाल है तुरंत बना दिया एक एक ग्वाल की वही शकल वही कपड़ा वही उतनी बड़ी लठिया उतने बड़े उसकी बंसरी उसी नाप की उसी तरह बिल्कुल बना दिया हजारों दो चार दस नहीं वैसे ही गाय वैसे ही बछड़े वही रंग खुद बन गए बलराम को भी नहीं बताया उनको भी नहीं मालूम पड़ा वही खड़े हैं बलराम अब सखा सखा लोग जा रहे हैं अपने मम्मी मम्मी मम्मी के पास मम्मी देख रही है भी मम्मी से वही पहले की तरह प्यार कर रहा है वही भाषा बोल रहा है और वो मां भी उसी प्रकार बच्चे से प्यार कर रही है जरा सा ना बच्चे को ना मां को ना पड़ोसी को आइडिया नहीं हो रहा है कुछ गड़बड़ है रोज ऐसे हो रहा है एक साल ऐसे होता रहा तब बलराम को आइडिया हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है तब उन्होंने योग से देखा ओ ये मेरे छोटे भाई का है नाटक ठीक है ठीक है तो भी तो भगवान के अवतार हैं उनको सब मालूम होने में कोई देर नहीं लगती उधर एक साल बाद ब्रह्मा आया उसने देखा है ये सब बाल यहां बैठे हैं मैं तो वहा उनको गुफा में बंद कराया था वो सब बेहोश पड़े हैं वहां देखा है। यहां भी है सब और यहां भी सब बन गए वही शकल वही सब अब इसके बाद ब्रह्मा ने देखा सा श्री कृष्ण है ये ग्वाल में भी श्री कृष्ण है ये ग्वाल नहीं है लठिया भी श्री कृष्ण है श्री कृष्ण उसमें श्री कृष्ण ही दिख रहा है, ब्रह्मा को सब जगह जहां जहां वो ले गया था सामान उड़ा करके वो सब श्री कृष्ण दिख रहे हैं उसको चक्कर आ गया उसको वो मोहित करने गया था श्री कृष्ण को स्वयं मोहित हो गया आंख बंद हो गई अपने आप को भूल गया तो भगवान को दया आ गई उन्होंने होश दिया ब्रह्मा को होश आया फिर वही दृश्य दिख रहा है श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खा रहे बैठे हुए वो चरणों में गिरा रोने लगा मैं नाटक रोते रोते जो होश में आया बैठा तो उसने स्तुति किया तमो अरे महाराज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महान प्रकृति ये आठ का मेरा शरीर है छोटा सा ब्रह्मांड इसके हजारों लाखों करोड़ों गुना अनंत ब्रह्मांड आपके एक रोम में घुसते हैं कहा आप कहा हम आपकी महिमा कैसे जान सकते क्षमा कर दीजिए तो ब्रह्मा ने कहा जानंत एवं जानन्तु किम बहुत क्या विभो मनसो बापुशो बाचो वैभवम तव गोचरा दसम स्कंद के चौदाहवे अध्याय का अर्थ स्वा श्लोक हम जो कहता है मैं भगवान को जान गया <laughs> कहता होगा ढीला है उसका मैं तो नहीं जानता अब जब ब्रह्मा नहीं जानता तो और कौन जानने का दावा करेगा वेद कहते हैं वेद जो अनाद हैं, भगवान की तरह सनातन हैं। जन्म लयो ग्रसरम उभये च काल जवा भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की आपको कौन जानेगा क्योंकि आप अनादि हैं और जब आप महाप्रलय में अकेले थे तब कोई नहीं था ब्रह्मा भी नहीं था और ब्रह्मा के बाद सब हुए हैं शन का अधिक जितने भी हैं, तो वो बिचारे क्या जानेंगे आपको वेद कह रहा है दसम स्कंध के में अध्याय का चौबीसवा श्लोक दुपत ए बेरंत मनंतया फिर कह रहा है वेद ब्रह्मादिक बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक हैं <coughs> महाराज ये भी आपको नहीं जानते और तो और आप भी अपना अंत नहीं पाते तो अरे अनंत का अंत होते ही नहीं तो पाएगा कौन लिमिटेड हो कोई चीज तो उसको कोई पार पा ले और जो अनलिमिटेड है उसका अंत और छोर कैसे कोई पाएगा यद स्वयं दसवा स्कंद के सतासवें अध्याय का एकतालीसवा एक श्लोक यत्म यत वर्तमात्मा नुता परे भगवान भी स्वयं का अंत नहीं पा सके भागवत का उद्घोष है अर्थात कोई नहीं जान सकता ये ना कोई सोचे कि हम नहीं जान सकते तो क्या हुआ सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा शंकर हा? कोई नहीं जान सकता इसीलिए तो गीता में कहा माम मामना कश्चन कोई नहीं जान सकता मुझको अर्जुन और जब जान नहीं सकता तो फिर आगे गाड़ी कैसे चलेगी कैसे जानेगा आपको एक आश्चर्य सुनाऊ भागवत में लिखा है करमान्य ो भे दुर्गाश्रय थ भया पलायन कालामो यमदाुताश्रया स्वात्म खिद्यतिर्दा भगवान के कोई इच्छा नहीं होती हा उनको क्या इच्छा होगी ओ पूर्ण पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्ट थे बृहदारण्य को पनिषद पांचवे अध्याये पांच पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचेगा ऐसा पूर्ण ब्रह्म है वो इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण हो हो तो आनंद सिंधु है उसका एक बिंदु मिल जाए तो जीव आनंद से परिप्लुत हो जाए सिंधु को क्या कमी है फिर भी कर्म करता है हा? और ये इतना कर्म करता है कि और कोई कर ही नहीं सकता जैसे संसार को प्रकट किया पहला कर्म फिर सर्व व्यापक हुआ दूसरा कर्म फिर समस्त जीवों के अलग अलग अंतःकरण में एक एक रूप बनाकर बैठा हे भगवान और अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत अंतःकरण में अनंत रूप बनाकर बैठा और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य की पोथी लेकर बैठा और उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर बैठा और फल दे रहा है एक भगवान और फिर प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहा है वो जीव उसी को गाली दे रहा है अब वो नोट कर रहा है गुस्सा नहीं कर रहा है नोट कर रहा है कितनी गाली दी हम लोगों को कोई एक गाली दे, देखो <laughs> तो क्या हाल हो जाता है किसी की कोई बुराई कर दे, देखो क्या दुश्मनी हो जाती है और या बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े नास्तिक श्री कृष्ण को गाली दे रहे हैं राम को गाली दे रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं किसी को दंड नहीं दे रहे हैं जो संकल्प से ब्रह्मांड बनाते हैं सृष्टि करते हैं वो इतने सहनशील हैं। फिर अवतार लेके आते हैं युद्ध करते हैं क्या क्या नहीं करते भगवान तो क्यों जी इच्छा नहीं है तो ये कर्म कैसे हो रहा है और भावा, भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता अरे कोई उनका कर्म है क्या कर्म के अनुसार जन्म होता है हम लोगों का अच्छे बुरे कर्म है इसलिए जन्म होता है अगर कर्म न हो तो जन्म क्यों हो अरे भाई अगर कोई अपराध ही न करे तो दंड क्यों भोगने आएगा संसार में भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता न विद्य ते यम कर्म व जिसका जन्म भी नहीं होता जिसका कर्म भी नहीं होता न ना नाम रूपे गुण दोष एव भागवत आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय का आठवां श्लोक न माता न पिताज से न भार न सुता दया पर न न दे जन्म एवच भगवान का जन्म नहीं होता दस मे छियालीसवे अध्याय का अड़तीसवा श्लोक जन्म मृत्यु तो माया बद्ध जीव का होता है माया तीत महापुरुष का ही नहीं होता भगवान का क्या होगा फिर भी जन्म होता है नंद कुमार बन गए दशरथ नंदन बन गए है सुअर बन गए मछली बन गए नरसिंह बन गए हम जो चाहे वो बन जाएंगे जी जद जद धिया विभाव तपु प्रणय से सदनुग्रहाय तीसरे स्कें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक जैसा भक्त चाहे भगवान को वैसा बनना पड़ेगा तो अभवस्थ भव भगवान ने कहा है न गीता में अजोपन्न अभ्यत्मा भूता नामीश्वरो प्रकृतिष्ठा संभवाम आत्मेरा कोई जन्म नहीं होता लेकिन मैं अपनी इच्छा से स्वयं शरीर बनकर हमारा शरीर नहीं है हम ही शरीर बन जाते हैं स्वेच्छो पात पृथक बपु ग्यारहवें स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का अट्ठाइसवा श्लोक अजन्मा का जन्म आश्चर्य और भयात पलायनम और आश्चर्य सुनो जरासंध के भय से श्री कृष्ण बलराम पहाड़ पर चढ़ गए डर के मारे उसने पहाड़ में आग लगा दिया तो उस तरफ से कूद करके भागे ऐसे भागे, इंडिया पार कर गए और समुद्र में अलग से अपना एक नगर बसा लिया अड़तालीस कोश लंबा अड़तालीस कोश चौड़ा द्वारिकापुरी इतने डरपोक और है कौन ये श्री कृष्ण वेदों ने बताया भयादस अग्निस्तपति भयात तपति सूर्या भयाद इंद्रश्च वायुस्त्युवती पंचम इनके भय से अग्नि में दाहकत्व होता है सूर्य में प्रकाश होता है इंद्र वायु जमराज ये सब इनके डर से काम करते हैं अपना अपना कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का तीसरा मंत्री बात अब पवते दूसरे बल्ली का आठवां अनुवाद जिनके डर से डर दर भी डरता है वो तुच्छ राक्षस जरासंध के भय से भागे जिस राक्षस को भीमसेन ने मार गिराया <laughs> और द्वारिका में आप लोग कभी गए हो तो देखा होगा सुना होगा वहां के श्री कृष्ण को लोग कहते हैं रणछोर कीर्तन होता है वहां जो हमारे राजा रणछोर बड़ी तारीफ हो रही है रण को छोड़कर भागने वाले उनको डिग्री मिल गई और वो बड़े विभोर होकर सुनते हमको रण छोड़ कहा गया आप लोगों को ऐसी बुराई हो जाए लोग करें तो आप लड़ जाए उनसे डर पोक कह दे आपको कोई साधारण जीव को और इससे बड़ा आश्चर्य सुनो स्वात्मन रत्मा राम है श्री कृष्ण आत्मा रामो प्य रमत साक्षा मनमथ मनमथा आत्म क्रीडा आत्मरति वेद कहता है अपने में ही तृप्त तो बाहर से कुछ नहीं चाहिए अरे उनको पा लेने वाले कोई बाहर से कुछ नहीं चाहिए आत्मा हो जाते हैं तो उनकी कौन कहे लेकिन वो ब्रज गोपियों से रास कर रहे हैं रास ज्ञानी लोग देख रहे हैं ये मेरा ही ब्रह्म है ए? इसको क्या हो गया है ये तो सर्वज्ञ था सर्वशक्तिमान था लेकिन प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है कि उसने इनको भुला दिया कि मैं ब्रह्म हूं और जीव का दास हो गया छोटी सी आयु में श्री कृष्ण जी ने मक्खन मांगा और मैया ने कहा ठहरो ठहरो निकाल कर देती हूँ गुस्से में आ गए लोढ़ा लिया फोड़ दिया मटका को भागे मैया ने कहा बड़ा शैतान हो गया है आज इसकी पिटाई करनी ही पड़ेगी खदेड़ लिया मैया ने डा लेके और पकड़ लिया और बांध दिया पूल में और डंडा यो यो करने लगी लेके और हाँ। मटकी फोड़ेगा हा तेरी सब लंगरे ही निकाल दूंगी उस समय क्या हाल था जिसके डर से जमराज डरता है उसका सिर नीचे शरीर काप रहा है आंखों से आंसू निकल रहे हैं मां के डंडे को देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मन से सोच रहे हैं अब पड़ा डंडा अब पड़ा कुंती कहती है गोप्या ददे तय कृता गा ते दशाश्रु कलिलान या स्थित सा मे विमोहतिर बिभेति जिसके से भय भी भयभीत तो होता है यमराज भी कांपता है वो पतले से डंडे से डर कर काप रहा ये दृश्य कोई भी आत्माराम परम निष्काम परमहंस देखे हैं? ये ब्रह्म है पॉसिबल राम सीता को ढूंढ रहे हैं ढूंढते ढूंढते समाधिस्ट हो गए अपने आप को भूल गए इस समय तीन चार अरब स्त्रियां हैं संसार में उनके पति होंगे कोई स्त्री प्रेमी आप लाके हमारे सामने दिखा दीजिए जो इतना प्रेम करे अपनी स्त्री से कि अपने आप को भूल जाए मैं कौन हूं लक्ष्मण से पूछते हैं को हम रू ही सके भैया भैया लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते अपने आप को भी नहीं पहचानते भैया इधर आना मैं कौन हूं लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप आज भगवान राम हैं अच्छा मैं राम हूं तुम कौन हो मैं आपका दास लक्ष्मण हूं अच्छा अच्छा तुम लक्ष्मण हो मैं राम हूं क्यों जी हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं देवी कौन देवी नहीं जानकी जी हा जानकी बोले हाँ बेहोश हो गए गिर गए नीचे जमीन में ऐसी झांकी में अगर आप लोग आज किसी आदमी को देख ले कृपालु कहें ये भगवान है तो उसी दिन आप कृपालु को भी छोड़ के भाग जाएंगे कृपालु भी गया इसको भी हो गया कुछ आजकल हो जाता है ना, मेंटल हो गया है ये मेंटल हो गया है डिप्रेशन हो गया है इसको ये, ये उल्टा पलटा काम करने लगा है तो बताओ कौन कहेगा ये भगवान राम देख सुनिचरित तुम्हारे जड़ मोह रामोह को प्राप्त हो जाते हैं बड़े बड़े नारद भव बिर सन कादी मुनि नायक आत्मवादी मोह न अंध साब अंधे हो गए माया में भगवान को कौन जानेगा ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पतिकाही मोह माया प्रबल पामर कर ही गुमान हा राम नाग पास में बंध गए ये भगवान नहीं है भव बंधन ते छूट नर जप जा कर नाम जिसके नाम जप करके भव बंधन छूट जाता है तो खर बन साधे नागपाश सोई राम एक तुच्छ राक्षस ने राम को नागपाश में बांध लिया ये भगवान नहीं हो सकते ओ लग गई माया को भगवान को कौन जानेगा वेद से लेकर रामायण तक सब कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर बुद्धि से परे है राम राम बुद्धि मन बी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है राम छोटे मोटे नहीं जग पे खन सब देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे तेव न जान मरम तुम्हारा और तुम को जानन हारा श्वेता में श्वेताशोत्तर श्वेताश्तर मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं मैं जानता ने ने कहा मैं जानता हूं जाना जा सकता है ऐसा नहीं है कोई नहीं जान सकता सब जान सकते हैं सब बच्चों को अधिकार दिया है भगवान ने जानने का तो फिर ये शास्त्र वेद क्यों ऐसा कह रहे हैं एक कल बताएंगे लाडली लाल की